उक्तवा आहार आहार निद्रा निद्रा विहार के नियम जिसका नहीं नहीं होगा व्यति व्यतिरक उक्तवा योग भाव त आहार विहार निद्रा निद्रादीय साधा योगान्वय अन्ना चे योग योग कथन करते कथम पुनर्ोति युक्ताहार विहार सेहार चेष्टस्य कर्मसु युक्त कर्मस युक्तवबोध से युक्तवबोध योगो दुख योगो दुख युक्ता हेष्ट कर्मसु युक्तवपनावोध योगो आहार्च विहार विहारो युक्त आहार विहारो ये आहार विहार नि आहार विहारे चलना फिन्ना युक्त कर्मसु युक्ता चेष्टा निश्चितुक्तवोधन अवबोध स्वप्नावबोध युक्त स्वनाव ये स्वप्न जागरण ये भी नियमित है तुख दुख दुख दुख दुख नाश करने वाले योग होता है ठीक में अन्न से नितत्व अर्धम असनस इत्यादि पहले कहा है भोजन का अर्ध भोजन अर्ध करे और चतुर्थाश जल चतुर्थ खाली रखे बिहार से नियतत्व योजना न परम गठित एक योजना से पर योजन का चार क्रोश होता है उससे अधिक नहीं जाए योजन का चार क्रोश योजन का चार दो क्रोश चार हाँ आठ महीने होगा <coughs> कर्म सु चेष्टाया नियतत्व कर्म में चेष्टा का नियत क्या है इंद्रिय का नियम रात्रो प्रथम तो दस घटिका परिमित काले जागरण तीन भाग करना एक तृतीया जाग करके ध्यान आदि करना मध्य सपन बीच में बारह घंटा में चार चार आठ चार बार चार घंटा जागरना फिर चार घंटा सोना फिर चार घंटा पुनरा पी दस घटिका तीस घटी है तो दस दस दस चार घंटा चार घंटा चार घंटा फिर दस चार घंटा सोकर फिर उठ करें फिर चार घंटा नियत है, नियत काले जागरण स्वप्न अवबोधय प्रयतम योगे नग योग योगी का योग होता है ऐसा योग का फल कहते दुख सर्वाणी दुखा हन भाष्य में युक्ता हिहार आहारो <coughs> है युक्तो युक्तो तथा तथा युक्ता युक्ता चेष्टा चेष्टा कर्मसु युक्त स्वनावनावध युक्त काल चेष्टस्य विहार्सचे सर्वाणी हेख सर्वाणी दुखा सर्वाण्ध्यादि आध्यात्मिक सदुखनाथो मंत्रेना स्वप्नादुख निवृतिरस्त सो जाने पर तो दुख नहीं है सोशा में प्रलय कार्य में इति यदि सर्व संसार दुख क्षय योग सर्व संसार के दुखों को निवृत्ति करने वाले योग होता है अत्यंत अनुभूति आगे पूर्ण दुख नहीं होगा कैसे होगा योग विशुद्ध विज्ञान द्वारा विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही दुख निवर्तक होता है योग श्लोकों बोला सफलस्य सांगस्य योगस्य सफलतर यद इंद्रियासु श्लोकायता चतुर्थश्लोक उत्तलावादेन युक्त रक्षित अनतर श्लोक प्रवृत्ति दर्शय सफर से सांग से योग कथन के बाद पहले कहा है यदा इंद्रिया न कर्म संस्य सर्व संकल्प सन्यासी युगार उक्त काल अनुवाद करके युक्तों को लक्षण करने के लिए अनंत श्लोकी प्रवृति दिखाते अथवाध्ना कदा युक्त युक्त कब होता है कहते यदा यदा विनियतं चित्त ये महात्मति महात्म निस्पृह सर्व काम्यो निर्वे युक्त यहांत चित्त महत्मस्यो युक्त तदा चित्त आत्मनिविषति आत्मा में ही रहता है आत्म विषय अन्य विषय छोड़ करके सर्व कामभ्य निःस्पृ योगी आई तो हो जाता है विषय से कदा युक्त उच्य तो है तब उसको युक्त कहा जाता है अतः अतः यदा विनयत चित्त नियतम hey. so संयतम कहते एकाग्रताम एकाग्रताम एकाग्रता है है ठीक ठीक मैं मैं नियते टीका कथति आत्मे बाह्य चिंता है बाह्य चिंता छोड़ करके के आत्मनिव केवल अवतिष्ठते आत्मनिव कंसेप्ट हित्व बाह्य चिंता बाह्य चिंता छोड़ करके बाह्य विषय चिंतन छोड़ करके आत्मा में ही केवल अवतिष्ठते केवल आत्मनिय केवल केवलत्म क्या है केवलत्व अद्वितीयत्व अद्वितीय आत्मा में ही स्थित है ये चिंतन करता है सब छोड़ करके तस् आत्मस्थिति विव्रनती आत्मा की स्थिति कैसा है स्वात्मनि कल्पितस्य अतिस्थाने तिष्ठति अन्य निवारत अतिम्न ठषतीकते आत्मा अध्यस्त की सत्ता अलग नहीं है अधिष्ठान ही द्ञेद। है, सत्ता है वास्तव स्वरूप अधिष्ठान आत्मा ही है चित्त का कल्पित होने से उसका भी आत्मा ही तत्व है तत्पुन अन्य सर्व निवार चित्त में अन्य विषय चिंतन होता है तब तक बहिर्मुखता है अन्य सबसे चित्र को निवारण कर दिया तो वास्तव स्वरूप अधिष्ठाने में निमग्न होकर रहेगा अधिष्ठान रहेगा वस्था जो बाह्य चिंतन छोड़कर करके आत्मा में रहता है सर्वे विषय व्यावृतृष्ण व्यावृत्या तृष्ण से योगी सब विषय से तृष्ण हटगी तो युक्त युक्त कहा जाता है निस्पृह सर्व कामभ्य निस्पृहत निर्गत स्पृह ये इच्छा है तृष्ण है दिष्टादिष्ट विषयभ्यो दृष्ट श्लोक में अदृष्ट परलोक में जितने सुख है उससे इच्छा तृष्णा नष्ट हो गयी जैसे योगी नो हो उसको युक्त तो कहा जाता है वो समात तो ही उचित उसी समय तदा तो तस्मिन काले ठीक है तस्वीर तो अवस्थाएं सर्वे विषय व्यावृत तृष्णा तो युक्त तो ऐसे कहा जाता है श्लोक में तस् योगिमा ये उपमा उच्य योगी का जो समाहित चित्त है वो चित्त के रूप में कहते हैं यथा यथा दीपो निवातस्थो दीपो निवातस्थो निंगते सोपम निंगते सोपता योगिनो योगिनो यतस्थो दीपो नींगते सा योगिना चित्तस्य चित्तस्य योगिनो उपमा यथा दीपनिगा नि वायु प्रचार ही में दीप शांत होकर रहता है निंगते न चलती ठीक इसी है उपमा योगिनो यथचित आत्मन योग आत्मयोग अनुसार चित्त के लिए दिष्टाते उपमा का योगिना चित्तस्थै उन्मा योगि के उदाहरण तो है। उपमा शब्द से विषय अनेन यथा उपम शह सिद्ध्युत्पत्ति यहादी निवाते वातवर्जिते देशे स्थितो स्थिति न चलति। सा उपमा निभात का तो निभात बात परिचित है ऐसे वायु तो है वायु चलता फिरता नहीं शांत है ना, ना तो न चलती उपमियते सा उपमा उपमया तो उपमा दीप है उपमा योग चित्त प्रचार दर्शी स्मृता यो उपमा स्मृता स्मृता चिंता उपमा कही गई किसके द्वारा योग योग को जानने वाले चित्त प्रसार प्रचार दर्शी चित्त के प्रचार को जानने वाले उसके दृष्टान्त देते दीप को ठीक में योगी नो यथोत विशेषण बता चित्त स्थर्य से, से चित्त स्थर्य के लिए उपमा सा उपमा उपमा किसका है किसकी उपमा चित्त स्थर्य योगिनो योग चित्तस्य यथित यथ चित्त अंतरण से यथम ोगि न सहयोगी यथचित संहिता सहित अंत कण से युंजत योगम आत्मन योग आत्मा की योग अनुसार करते योग अनुसार करते समाधि में समाधि करने वाले योगी के यथित्त योगी के चित्त स्थर्य के उदाहरण है वायु रही स्थित दीप जैसे श्लोक योगिनो यतचित्तस्य समाधि दो प्रकार समाधि एक और एक और वृत्तिर्भेदेन कथंशि जायम संप्रघा समाधि ध्यय को विषय करने वाला ध्यय का आकार अन्य विषय नहीं ध्यय को एक को आकार करने वाले अंतकोण की वृत्ति सत्यवृत्ति सत्य सत्यवृत्ति की अंतकोण वृत्ति ध्येय को ही विषय करने वाले किन्तु भेदन कक्ष कथन च्यमान यदि उस समय वृत्ति ज्ञा मान है तो संप्रज्ञा दी उसमें ज्ञा ध्यान ध्यय थोड़ा ज्ञान हो गया तो संप्रज्ञात समाधि कथम अपनी पृथ्वी माना जो ध्यय एक आकार है उसका ध्यान ध्यान ध्यय और कुछ ज्ञान नहीं होता भेद पृथ्व ज्ञा नहीं सेव दुर्णा दे दुर्णा दे नहीं किसी भी प्रकार से व सप्तृति वही सप्तृति जो सप्तवृति पहले संप्रज्ञात समाधि शब्द से कही जाती थी वही सप्तृति जो पृथ्वी ज्ञा नहीं असंप्रज्ञात समाधि तो तर सामान्य समाधि लक्षणम समाधि का लक्षण इसे भी बताया बतायी इस चित्तरी का असंप्रजात से समाधिधुना लक्षण विभक्षण आह अब असंप्रजात समाधि का लक्षण कथन करने के लिए कहते योगाभ्यास बलाद एकाग्रीत निवात प्रदीपक सत योग के अभ्यास करने से ही उसके सामर्थ्य से एकाग्र होता चित्त निवात प्रदीप कर्तव्य में स्थित प्रदीप के सदस्य जो चित्त रहता है एवं बस यत्रो समझित श्लोक है यो परम ते चितर योग सेवया यत्र यत्र चैवात्मना चैवात्मना चित्तं निरुद्धं योगसेवया यम्ना यत्र योगसेवया निरुद्धं चित्तं उपरमे योग सेवयानुष्ठान से सबसे निरुद्धम चित्त ये आत्म शुद्धांतक आत्मा पश्य देखता वहाँ तुष्ट होता है संतुष्ट होता है, है। और कुछ नहीं आत्मा ही षय अपना स्वरूप को रहता है यत्र काले समाधि ये साम उपलक्ष ये चित्त उपरमती का उपरतिम उपराम उपरा हो जाता है चित्त विषय आदि छोड़कर के निरुद्धम योग सेवा निरुद्धम का तो सर्वोत्वित प्रचार चित्तस्य निवार उसका प्रचार निवारित हो गया वो चित्त हो गया निरुद्ध हो गया योग सेवया योगया सेवा अनुष्ठान से यत्र सोशन टीका में ये आ, यत्र यत्र चन संबध्य तनन संबंधित यत्र यत्र चकार से संबंध उसके पहला है क्या वही यहां यत्र यत्रचैव कहने के बाद तो चकार का संबंध करते हैं यश्च काले यत्र आत्मनापन जिस काल में आत्मना आत्मन का अर्थ करते समाधि परिशुद्धे न अंत करण है न आत्मा का अर्थ है अंत करना कैसे अंत करना समाधि के द्वारा परिशुद्ध अंत करना समाधि अभ्यास करने से शुद्ध होता है आत्मा परम चैतन्य ज्योति स्वरूपम परम चैतन्य ज्योतिष स्वरूप आत्मा को पश्चन्न पश्चिन्ता यहाँ पश्चान उपलब्धमान स्वे आत्म्य अपने स्वरूप में सतोष प्राप्त करता है तुष्टि भजते टीका में चकारस्य तुष्यति चकार यम पश्य आत्मनि तो्यकुन यश्यन आत्मनि तो्यती चकार तो का तो तो तो का का से कालस्त पूर्वत ये समाधि उपलक्षित काले कर्म कारक निर्दिष आत्मा तत्पदारे कर्मकारक आत्मा पश्य वह आत्म जो कर्मकारक है तत्पदार लक्ष्या परम ब्रह्म ज्योतिष आत्मनिस्त धार्थ विषयत्मा आत्मनि तुष्यति तत्पदार्थ आत्मनिजुजार लक्ष आत्मा तत्पदार पश्य चंप लक्ष वही एक आत्मति परमात्म प्रतीचे अपरोक्षी कर्वन पर अरोक्षी कर्ता ही प्रतीच प्रत्योगात्म तद्भाव प्रत्यगात्मक अहमस्वी पर अरोक्षी अपक्ष संशय विपर रहीत ज्ञान संशय विपरीतता देहादि में हम बुद्धि नहीं हो वो ज्ञान अपरोक्ष है। अतुष्टि है तो अभावत असंतोष का हेतु तो ही नहीं अपक्ष ज्ञान जब हो जाता है तुष्यति एवं कार्य का अन्वे के संतुष्ट ही होता है तुष्यति तस्मिन काले योग सिद्धि तब योग सिद्धि होता है श्री आत्म तुष्टि संतोष को प्राप्त करता है जब साक्षात्कार करता है ब्रह्म अहम तब संतोष को प्राप्त करता ही तो योग सिद्ध होता है श्लोक बोलो योग सिद्धि काल प्रकारातरेण प्रकटये योग सिद्धि काल को कहीं स्पष्टीकरण करता अन्य प्रकार से कि सुखमात्यक ये तद बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रिय वेत्र चय स्थित आत्यक य बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम ये जानता है न चलति स्थित होकर विचलित नहीं होता है ये योग सिद्धि बुद्धिसद स्वाभव विषय बुद्धिग्रह सुखमात्यक बुद्धिग्राह्यं सुखम आत्यंतम अत्यंत अत्यंतम अत्यंत सुख है अंत नहीं को अतिक्रम करके अनंत जिसका अंत नहीं ये सुख है जो इसे सुख है बुद्धि ग्राह्य बुद्धिया इंद्रिय निरपेक्षा गृहते थे बुद्धि ग्राह्य बुद्धि से विषय इंद्रियो की अपेक्षा के बिना बुद्धि ग्राह्य बुद्धिश्वत स्वानुभव पर अपना अनुभव से ग्राह्य होता है अतिद्रियम इंद्रिय गोचरातीतम इंद्रिय के विषय नहीं इसलिए अति का अभिषेक जनित ठीक है मैं इंद्रिय निरपेक्ष स्वानुभव अनुभव गम्य तो उगते ही इंद्रिय के बिना स्वाबुद्धि बुद्धिग्राह्य का स्वानुभव स्वानुभवगम्य तो अत्य मित्र पुनरुत्तम फिर अत्यन्द्रिय कहना क्या बुद्धि ग्राह इंद्रिय के अपेक्षा के बिना तो उसका अर्थ क्या अभिषय जनितम ये जो सुख है विषय जनित नहीं विशेष उत्पन्न सुख है उससे विलक्षण न विषय जनित अभिषय जनितम अत्यंतिक सुख व्यक्ति तद ईदृशन सुखम अनुभवती ये सुनिकाले व्यक्तिगत जानता अनुभकृत अत्यय आत्मस्वे स्थित तस्मा चलती पदच्छत निकाल अपेक्षित आत्मस्वे स्थित न प्रचलती आत्मस्वरूप स्थित उतत्मस्वरूप सेचल नहीं होता है न चे चलती नहीं बताया। चकार सप्तम्या च... नहीं, नहीं है होता सप्तमीयाचल इति पूर्ववत संबंध यत्र कैसे में यहाँ सामुपक्ष काल अत्यंतिक सुख करता है जो अत्यंतिक सुख है अत्यन्द्रिय विषय जनित नहीं है और बुद्धि ग्राह्य अनुभव है उस समय वह योग सिद्ध होता है श्लोक बोला प्रकारांतरण प्रकृतम योग योगं नष्टि प्रकृत का विशेषण बताते अन्य प्रकार से किंच यब्ध् यंग लापरम लाभम न लाभ मनते निकम तत युखे नुख गुरु लाभम मन्यते अपरम लाभ अधिकम अपर लाभम तथा न मान्यते आत्मलाभ होने पर उससे अधिक कुछ लाभ नहीं मानता है यित गुरु नुखे न विचालते आत्म स्वरूप में स्थित होने पर गुरु नुखे बहुत दुख से भी विचलित नहीं होता है स्थिति यम यम यम स्थित योगस्थित ठीक मैं आत्मलाभाच आत्मलाभ से बढ़कर के अधिक उच्च नहीं है यम लब्धा तो करके लब्धो अभी प्राप्ति आत्मलाभ प्राप्त तो करके परम अन्यत तो तो अन्य लाभ न मनते नहीं न मन्यते न चिंत लाभान का तो पुरुषार्थभूत आत्म प्राप्त हो जाने पर ज्ञान होने पर और कोई पुरुषार्थ है अलग कुछ है नहीं है सब समाप्त आत्म आत्मलाभ से अतिरिक्त कुछ नहीं है कि आत्मतः आत्मतवस्थित तो ज्ञान वो जान पर निश्चित है निष्ठा दुखे न शस्त्र लक्षण कट गया, जितने भी दुख हो गुरु दुखे नहता तो दुखे नही होता है तम विद्या आगे आएगा तम विद्या दुखस्यंग उसके साथ संबंध करना यस् अवतर यस्थितो न दुखे न कि आत्मतः दुखेन शस्त्र निपता गुरु नपरिपक्व योगो यथा दर्शित दुखे नचाव्य अक्व योगे योगी पक्को नहीं हुआ ऐसे दुख से प्रचाव्य प्रच्युत तो हो जाता है न केव विचाल थे किंतु ईसा परिपक्व योगी विचलित नहीं होता है ये तो, जिसमें स्थित तो अनु योगी म योग विद्या जिसमें स्थित होकर के विचलित नहीं होता है उसको योग योग समझी समझे पूर्वक संबंध करना तो उसके साथ तम विद्या रागे का संबंध तम विद्यादि अपेक्षितम पूरे न विद्यालोक उसके लिए जो अपेक्षित उसके पूर्ण करते हैं भगवान भाषा का अवतरन करते श्लोक का यत्रो परमत इत्यादि आरभ्यवत फिर विशेषण विशिष्ट आत्मा अवस्था विशेष योग उत्तर यत्रो परमत चित्तम निरुद्धम योग से वहाँ से लेकर के जितने सब विशेषण से विशिष्ट कहा आत्मा की अवस्था विशेष योग कहा गया उसको ही समझे ख संयोग योग योग संजित स निश्चय योगो निर्वीण चेतसा योगी नेतसा हम विद्या दुख संयोग योगीत स निश्चय योग <Surum> योग चेतसा योगो अनिर्वीर यो चेतसा अवग्रह तम विद्या दुख संयोग उस योग को योग संगीतम योग संज्ञा से कहे योग नाम ही दुख संयोगम दुख नाम संयोग से वियोग दुख संबंध का वियोग होता है उसको योग शब्द से कहा गया स योग निश्चय नुक्तव्य निश्चय करके अनुष्ठान करना चाहिए अनिर्वीण न वो निर्वीन होता है, है चित्त में योग अनुष्ठान से वैराग्य नहीं हो धैर्य के साथ अनुष्ठान करना चाहिए कुछ दिन क्या नहीं बा अभी नहीं क्या करेंगे चोड़ो ऐसे वैराग्य नहीं अनिर्वीन चेता अनिर्विनम चेत अनिर्वीण है ना चेत वैराग्य रही तो चेत योग से वैराग्य नहीं हो वैराग्य तो विशेष चाहिए अनुष्ठान से नहीं तम इ आत्मा विशेषम परमृश्य तम विद्या दुख संयोग आत्मा की दुख संयोग दुख संयोग का वियोग होता है तो वियोग संगीतो युज्यते ये दुख समय का वियोग हो तो उसको वियोग शब्द से कहना चाहिए स कथम योग संगीत योग कैसे कहा गया इत आशंक्या विपरीत भाष्य तम विद्या विद्या दुख ही संयोग दुख संयोग दुख से संबंध है वियोग, वियोग, वियोग, वियोग अर्थात तम को योग इति क्षण है नियोग कहना चाहिए उसको विपरीत लक्षण से योग का बीजानियात विद्यार्थी का बीजानियाम ही योगावस्था समुखात निखिल दुख भेदा दुख संयोग अभाव योग संज्ञा अर्थ इत योगे समुत्त निखिल दुख भेद यश अवस्थाया निखिल दुख विशेष निखिल विशे, जितने दुख है सो समुत्खात समय उत्खात मूल के साथ हटि गया कोई दुख नहीं था निखिलुखेदाताखि दुख भेद यहाँ सवस्था योगावस्थाखात निखिलुखेद योग ही संज्ञा संज्ञा से कहा जाता है, होता है। योग संज्ञा को उपसंहृते योग फल किो कर्तव्य मुच्य तत्र योग फल कह दिया ऐसे दुख संग निवृत होता है योग संगीत का पिछड़ा निश्चय नक्तव्य फिर आगे योग करने के लिए क्यों कहते हैं योग फल उपसार हो गया फिर योग कर्तव्य करते हो तो विधान पहले होता है योग फलम उपस पुनर्म्भेण योग से कर्तव्यता उच्यते निश्चय निर्वेदय योग साधन तो विधान्थम योग फल का उपसार करने पर भी फिर अनुरभेण योग से कर्तव्यता उचित अनुरभ टीका में प्रकारांतरण योग्यता उपदेश आरंभ अत्र अनुरंभ योग करने के लिए अन्य प्रकार से कर्थन करना योग से कर्तव्य योग में कर्तव्यत्व का उपदेश करना अन्य प्रकार से ये अनुरंभ फिर अन्य प्रकार से करते योग आरम्भ करना चाहिए किसी निश्चय निर्वेद योग साधन तो निश्चय और अनिर्वेद संश्च युक्त निश्चय अनिर्वीण चेता अनिर्वेद निश्चय और वैरागिक नहीं हो लगातार उसमें निश्चय कर लगे इसके लिए विधान करते योगनाल संशयान निवर्त त्य पुनः कर्तृत्पदेश मत योग योग अनुसरण करता हुआ थोड़े समय क्या कुछ नहीं लग, मिला उक्ताम संसिद्धि मलोहमान जो संसिधि होनी चाहिए थोड़े दिन क्या देखा कुछ नहीं हुआ जब प्राप्त तो नहीं किया तो संशय होता है कि क्या पता नहीं इसे करने से कुछ होगा या काली शास्त्र में क्या होगा नहीं होगा या नहीं तो पहले कुछ बड़े महापुरुष होता हमको क्या होगा संशय करता हुआ निवृत फिर निवृत्त हो जाएगा यदि तन ऐसा निवृत्त नहीं हो संशय कर गई पुनः संशे उपदेशा इसलिए कर्तव्यता उपदेश अर्थवाणी योग फल करने के बाद फल योग यथोत्तम फलम यहाँ फल दिया गया ऐसा योग निश्चय युक्त निश्चय का तो अवसा निश्चय कैसे निश्चय टीका में कहा तयो साधन विधान तो अक्षर योजना साधी थी तयो निश्चय और अनिर्वेदा ये दोनों साधन योग का विधान करने के लिए अक्षर योजना श्लोक अन्य करके कथन करते यथोक फल योग निश्चय न यह जन्म नहीं जन्मांतर्वाद श्यती अध्यवसाय निश्चय अभी करना ही है ये। उसको प्राप्त करना है इस जन्म में प्राप्त नहीं हो तो ये सब जितने करेंगे ये सब नष्ट नहीं होता है संस्कार सब रहता है तब तो ज्ञान अभ्यास जितने करेंगे सब रहेगा फिर यार कुछ इच्छा नहीं हमको उसको प्राप्त करना ही है तो आगे फिर मनुष्य जन्म मिलेगा फिर शुरू से आरंभ कर देगा फिर वही करने रहने लगे उसको प्राप्त करना ही है और कुछ नहीं चाहिए यही चाहिए ये निश्चय करना यह जन्म नहीं जन्मांतर का सिद्ध होगा ही कोई प्रतिबंध हो तो जन्मांतर नहीं तो इस जन्म में होगा ऐसा निश्चय करके लगना पड़ता है युक्त का निश्चय न अभ्यवसा युक्त कर्ण से अर्वीण चेतसा से विधतापूर्वक लगा दिया निष्ठा कर दिया तो वैराग्य अर्थ होता है वैराग्य रहित अनर्वीण वैराग्यरहित चितेत चेतवैराग्यरहित चितेदरहित चेतसा निर्वेदराग्य वैराग्यरहित चेत चित योग निश्चय करें करना चाहिए बोला इत योग संगीतं योगो योगस्य कर्तव्य प्रति जानते इस कारण सिंग अवश्य करना चाहिए प्रति कि कल प्रभवा संकल्प प्रभवा त्यक्त सर्वा ने मनंद्रिय ग्राम मन सैंद्रिया वियम्य सतम्य सम सभवा सर्वे मन सैम संकल्प प्रभवान कामान सर्वान अशेषत संकल्पे संकल्प है प्रभाव मूल का, का कामना का और संकल्प से होने वाली कामना को सर्वान अशेषत सबको सब सबको अशेषतः सब कह करके थोड़े से किसी भी कामना जो वस्तु है सामान्य उसमें भी आसक्ति को छोड़ करके पूरा त्याग करके मन से निम्य सम मन सेमतता सब ओर से छटाकर नियमन करके आगे के साथ उसका संबंध है दुष्काबंधी आत्मसठ न कि चिंतन संकल्प प्रभव ये संकल्प मूल कारण काम ते संकल प्रभव काम त्यक्त कर अशेष तो सब को निर्लपना पूरा थोड़े से भी नहीं रखना पूरा त्याग करके ठीक है संकल्प शोभन अभ्यास संकल्प से इच्छा होती संकल्प क्या है यहाँ शोभन अध्यास ये बहुत बढ़िया है फिर दमी से आप जहाँ शोभन अध्यास अध्यास आरोप है शोभन तो सुंदर तो अपना स्वरूप ही आत्मा ही सबसे सुंदर शुद्ध है और बाकी कहीं शुद्ध नहीं है शुद्ध नहीं, नहीं। अध्यस्त है अध्यस्त वस्तु जैसे लकड़ी से मिट्टी से बना गया लड्डू केला से प्रदर्शन तो में दिखाते हैं बड़े सुंदर दिखता है वो वास्तव सार नहीं असार है इसी प्रकार ये अध्यस्त वस्तु है स्वप्न में जैसे दिखता है दिखते समय अच्छा लगता है वास्तव वा नहीं है इसी प्रकार ये प्रपंच जागृत अवस्था में सत्य लगता है और वास्तव वा नहीं है और ये इससे कुछ लाभ नहीं होता है सपना में जितने धन स्पत्ति मिल जाए पेट में खा लिया उठने पर जैसे भूखाता पहले ऐसे भूखा रहता है भूखा सो गया सपना देखा बहुत खाया उठा तो फिर ऐसे ही इसी प्रकार ये प्रपंच दृश्य है मिथ्या मरुमरुचितुल्य मरु, है दिखते सम सत्य लगता है जैसे स्वप्न दिखते समान सत्य लगता है होने पर भी नहीं है ये बार बार विचार करने से ही शोभनाध्यास नहीं तो क्या होता है मिथ्या में अच्छा बहुत बढ़िया है और प्रदर्शन में जैसे केला सेव मिट्टी का बना करके रखते हैं लकड़ी का बड़ा सुंदर दिखता है शोभन इच्छा होने पर फिर शोवन अध्यास हो तो धम्मे से आप जहाँ सोवन अध्यास होता है शोभन वस्तुतः अध्यस्त में है ही नहीं झूठा है जो झूठा है उसमें शोभन क्या है और केवल दिखता है वास्तव तो नहीं है तो जो शोभन अध्यास आरोप होता है यही कारण है इच्छा होने के लिए संकल्प है शोभन अध्यास बहुत बढ़िया है बहुत सुंदर है बहुत अच्छा है फिर इधर इधम मुझे मिले इससे होता है काम सर्वान इससे संकल्प प्रभाव संकल्प शोभ अध्यास इन प्रति कैसे करना उसका वास्तव स्वरूप विचार करना है क्या है जिसको देख रहे वा वास्तव क्या है पांच भूत भौतिक कार्य सब कुछ कोई शरीर रूप देखा वो बड़ा अच्छा लगता है रूप है क्या है चर्म है उसके अंदर रक्त है मांस है हड्डी है मलमूत्र ही तो शरीर रहे। और मनुष्य का शरीर रहो, पशु का शरीर रहो, कुत्ते का वो गद्दा का हो सब बराबर है शरीर सब बराबर ही है खाली चर्म में थोड़ा चमक दिखता कहीं किन्तु वस्तु तो अंदर सब एक ही प्रकार है ऐसा विचार कर देखो है क्या है सब में ही मलमूत्र रक्त मांस भरा हुआ है और कुछ नहीं है प्रकार विचार करके सर्वत्र शोभन अध्यास की निवृत्ति करनी यही सोगण अध्याय संकल्प उससे के होते ही काम इच्छा और सर्वत्र विषय में विषय में दोष दृष्टिकरण से वैराग्य होता है विषय सब अनित्य कोई नित्य नहीं रहने वाला है और साति से सा है जितने विषय प्राप्त होने पर उससे अधिक विषय प्राप्त होने पर कोई वो तो अपने में कमती अनुभव होता है और दुख मिश्रित है सब सुख रूप नहीं है दुख मिश्रित है अस्तव सार नहीं असार मिथ्या है तुच्छ है असत है लगता है देखी तेना सपन होता ऐसे सब विषय में दोष दृष्टि वास्तव स्वरूप विचार करे दोष दृष्टि करे तो सोवन अभ्यास की अभ्यास की निवृत्ति होती सोवन अध्यास निवृत्ति होने पर इच्छा की निवृत्ति होगी तब सर्वान कामान अशेषता त्यता सब इच्छा का त्यागता बनेगा सर्वन इतुता पुनर्शेष अशत इतु जो कहते पुनरुति आशंका है निर्ेपेना अशेषत का निर्लपन पूरा लेप कुछ सम्बन्ध नहीं यथा शेष नवती तथा सर्वेश काम शोभ शोभनाध्यास त्याग से योगा तो शेषत्व विवेक मन करण समुदाय से सर्वो नियम तत्व शेषत्व कर्तव्य प्रकार यथा शेष न कुछ नहीं रहे इच्छा का त्याग करे थोड़ा सा कुछ इच्छा नहीं रखे थोड़ी सी कही इच्छा रखे तो नहीं होगा पूरा संकल्प इच्छा का त्याग करना पड़ेगा एक निश्चय करना है प्राप्त करना, करना। सब से तो सर्वेशाम का त्याग करना सर्वेशम का काम काम किस होते शोभ्यास के अधिनिक काम है शोभ अध्यास होने पर फिर इच्छा है उसके त्याग योगा अनुष्ठान शेषत्व योगा अनुष्ठान का शेष है अंग सब काम इच्छा का त्याग है इसी प्रकार जिसे इच्छा का त्याग योग अनुसार का अंग है इसी प्रकार विवेक युक्त न मनसा करण समुदाय से सर्वोत्त नियम योगे अंग है कर्ण समुदाय का नियमन कैसे करना मन के द्वारा कैसा मन विवेक युक्त न मनसा विवेक युक्त मनुष्य ही नियमन होगा विवेक के बिना मनुष्य तो मानवी भागता है विषय के पीछे इंद्रिया के पीछे विवेक युक्त मनुष्य कर्ण समुदाय को सबसे नियम करना विशेषा करके विवेक विचार करना हमको क्या प्राप्त करना लक्ष्य क्या है आत्मसर्प चिंतन करके मन हटा है और विषय में मिथ्या मिथ्या तो मिध्या को सत्य समझ करके भागना मूर्खता है ते सत्य तत्व योग में शेष अंग है शेष ने कर्तव्य मिथ्या मन सेवेक इंद्र ग्रामम इंद्र समुदाय विनियम्य इंद्र समुदाय ग्रामीण समुदाय नियमन करके समंतात सम समंत नियमन करके आगे इच्छा सम्बन्धी मन सीयम्य समो मित्र शं शरु शंगर। शनो